दैनंदिन जीवन में योग चित्त की भूमियाँ पतंजलि के द्वारा वर्णित चित्त के स्वरूप को समझने के लिए हमें चित्त की भूमियों चित्त वृत्तियों एवं चित्त की प्रक्रियाओं को समझना होगा चित्त की भूमियाँ पतंजलि योग सूत्र के दूसरे सूत्र में कहते हैं निरोधा चित निरोधा योग चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त वृत्ति निरोध योग कहलाता है अब प्रश्न उठता है कि चित्त वृत्तियां तथा निरोध इन तीन शब्दों का इस सूत्र में उल्लेख किया गया है इनका क्या अर्थ है पतंजलि चित्त की वृत्तियों का वर्णन आगे करेंगे लेकिन व्यासदेव स्वामी विवेकानंद आदि अनेक व्याख्याकारों ने चित्त तथा निरोध को समझाने के लिए इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या की है उन व्याख्याओं में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण साधनोपयोगी बातें हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए स्वामी तो विवेकानंद चित्त की तुलना एक सरोवर से करते हैं और उस पर उठ रही तरंगों की तुलना चित्त वृत्तियों से करते हैं कल्पना कीजिए कि एक सरोवर के तल में प्रकाश का एक गोला बल्ब जल रहा है सरोवर का जल हिल डुल रहा है और उसकी सतह पर लहरें उठ रही हैं ऐसी स्थिति में बल्ब का प्रकाश लहरों के साथ मिल जाएगा और लहरें ही प्रकाशित दिखाई देंगी अब यदि लहरें पूरी तरह शांत हो जाए और सरोवर के जल में किसी प्रकार की हलचल ना हो तो क्या होगा तल में विद्यमान बल्ब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा चित्तवृत्ति निरोध इसी प्रकार की प्रक्रिया है जिससे मन रूपी सरोवर पर उठ रहे विचारों को पूरी तरह शांत किया जाता है ऐसा करने पर चित्त सरोवर के नीचे विद्यमान चैतन्य का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है टीकाकारों ने चित्त चित्त वृत्ति का उल्लेख कर एक नई बात को हमारे सामने प्रस्तुत किया। व्यासदेव कहते हैं कि की की पांच प्रकार की भूमिया होती है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध चित्त भूमि के इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझे बिना हम योग शास्त्र के उद्देश्य और साधनाओं के औचित्य को नहीं समझ सक पाएंगे सामान्य लौकिक भाषा में भूमि किसे कहते हैं भूमि शब्द पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अमुक भूमि बंजर है या अमुक पथरीली भूमि है अमुक काली मिट्टी की भूमि है अथवा अमुक रेतीली भूमि है किसी स्थान विशेष पर पृथ्वी की गहराई की बनावट जैसी होती है उसे उसी प्रकार की भूमि कहा जाता है यह तो सर्वविदित ही है और आसानी से समझ भी जा सकते हैं कि हमारा मन चेतन पर उठ रहे विचार मात्र नहीं पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार मन के कई स्तर हैं उसके अनुसार मन एक त्रिकोण या पिरामिड की तरह है जिसके आठ परतें हैं सबसे ऊपर का दिखाई देने वाला चेतन मन केवल एक आठवां अंश मात्र है उसके नीचे अवचेतन मन है उसके भी नीचे व्यक्तिगत अवचेतन अचेतन पारिवारिक अचेतन सामुदायिक अचेतन आदि अनेक स्तर हैं तात्पर्य यह है कि चित्त की बनावट उसकी सहज या स्वाभाविक अवस्था चित्त भूमि कहलाती है अब दृष्टांत को चित्त सरोवर पर लगाएँ एक तो सरोवर की तलहटी है और दूसरा है उसकी ऊपरी सतह जिस पर तरंगे उठती हैं इन दोनों के बीच की गहराई सरोवर की भूमि कहलाएगी यह पांच प्रकार की हो सकती है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध सरोवर का पानी मटमैला हो सकता है रंगीन हो सकता है किसी रासायनिक पदार्थ से युक्त हो सकता है इत्यादि ऊपर युक्त में मठ मैला विशैला या रंगीन पानी जैसा भी क्यों न हो उसकी सतह पर उठ रही लहरें शांत हो सकती है ठीक उसी प्रकार से चित्त भूमि इन पांच प्रकारों में से किसी भी प्रकार की क्यों न हो उसकी वृत्तियों का निरोध हो सकता है लेकिन प्रथम तीन प्रकार की भूमियों में ऐसा निरोध योग के लिए उपयोगी नहीं होता तात्पर्य यह है कि जब तक चित्त की एकाग्र या निरुद्ध भूमि ना हो तब तक वह योगोपयोगी नहीं होता पहली चित्त भूमि है क्षिप्त ऐसा मन इस हिंसादि से प्रभावित एवं अत्यंत अस्थिर होता है ऐसा मन अतन्द्रिय विषयों के चिंतन में पूर्णता असमर्थ होता है जैसा कि पहले कहा गया है ऐसी चित्त भूमि वाले मन में भी समाधि संभव है इसके लिए जयद्रथ का दृष्टान्त दिया जाता है पांडवों द्वारा अपमानित होने पर जयद्रथ ने तीव्र द्वेश भावना से प्रेरित हो भगवान शिव की एकाग्र मन से आराधना की तथा समाधि की अवस्था में उनका दर्शन और वरदान प्राप्त किया लेकिन इस प्रकार की क्षिप्त भूमि में प्राप्त एकाग्रता व समाधि से योग एवं कैवल्य का कोई संबंध नहीं है धान च कहलाता है ऐसा व्यक्ति स्वभाव से ही आलसी प्रमादी निद्रालु होता है तथा काम कांचन में अत्यंत आसक्त रहता है लेकिन ऐसी भूमि में भी किसी विषय विशे विशेष में मन की तीव्र एकाग्रता होने पर समाधि संभव है इस सत्य के गहरे महत्व को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कोई भी आसक्त विषयी क्रूर प्रकृति का व्यक्ति भी तीव्र एकाग्रता द्वारा समाधि प्राप्त कर सकता है किंतु ऐसी समाधि से उसकी क्रूरता अथवा वासना की वृद्धि ही होती है और जगत का भी अकल्याण होता है रावण बाणासुर और असुर इसी के दृष्टांत हैं तीसरी भूमि है विक्षिप्त ऐसा मन कभी कभी एकाग्र हो जाता है हम लोगों में से अधिकांश का मन ऐसा ही होता है कभी एकाग्र कभी चंचल अच्छी वृत्तियों की कमियों बेसी मात्रा के अनुसार ऐसे विक्षिप्त मन के असंख्य भेद हो सकते हैं तपोभ्रष्ट योगियों और ऋषियों का मन भी इसी श्रेणी में आता है एक वृत्ति प्रभाव अर्थात एकाग्रता जिस चित्त का स्वभाव है वैसा हम अपने शरीर को ही लें चित्त एकाग्र भूमि चित्त कहलाता है उस चित्त से संप्रज्ञात समाधि संभव है स्वामी विवेकानंद का मन इसी प्रकार का था वे जो भी कार्य करते थे वह पूरी एकाग्रता से करते थे भले ही यह कोई पुस्तक पढ़ना हो ध्यान करना हो अथवा निशाना लगाना हो इत्यादि मुक्ति प्राप्ति हेतु क्षणिक सत्य इन पर्याप्त क्षणिक सत्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है उस सत्य ज्ञान को स्थिर और स्थायी बनाए रखना आवश्यक है यह एकाग्र भूमि में होता है इस भूमि में जिन क्लेशों दोषों का त्याग होता है वह स्थायी होता है अधिकांश व्यक्ति गुण दोष की समझ तो रखते हैं गुणों को ग्रहण और दोषों को त्याग करना भी चाहते हैं लेकिन चित्त की चंचलता के कारण वह यथार्थ त्याग करना यह स्थाई रूप से नहीं हो पाता एकाग्र भूमि चित्त की यह विशेषता है कि वह इच्छा इच्छानुसार दोषों को त्याग भी सकता है और गुणाधान भी कर लेता है जब बार बार के अध्याय अध्यास द्वारा निरोध अवस्था संभावित हो जाती है तब चित्त की निरोध भूमि होती है श्री रामकृष्ण का मन इसका सर्वश्रेष्ठ दृष्टान्त है सर्वप्रथम एक बार समाधि में उन्हें माँ जगदम्बा का दर्शन हुआ लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हुए और तीव्र साधना द्वारा उन्होंने बार बार दर्शन पाकर उस निरोध अवस्था को स्वाभाविक बना लिया था उपर्युक्त विश्लेषण से यह समझ में आ जा, जाएगा कि साधक के लिए चित्तवृत्ति निरोधी पर्याप्त नहीं है वह तो कोई भी किसी परिस्थिति विशेष में कर सकता है महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्त भूमिका परिवर्तन यम नियम आदि के द्वारा किया जाता है नैतिक जीवन तथा सत्य अहिंसा आदि का पालन भी ध्यान धारणा के अभ्यास की तरह आवश्यक है